शिवानंद स्मृति संग्रह स्वामी शिवानंद महाराज की स्मृति कथा स्वामी असंगानंद चार पांच दिन बाद पूज्यपात महापुरुष जी महाराज देहरादून एक प्रेस से कनखल रवाना हो गए स्वामी आत्मप्रकाशानंद स्वामी अपूर्वानंद और मैं महाराज के साथ चले दूसरे दिन प्रातःकाल हरिद्वार स्टेशन पहुँचे स्वामी कल्याण जी और स्वामी निश्चयनंद जी महापुरुष महाराज को साधर संवर्धन के साथ सेवा चले सेवाश्रम के साधु और ब्रह्मचारियों के जीवन में वह दिन परमानंद और उत्सव के रूप में परिणित हुआ था रामकृष्ण संघ के जो साधु ऋषिकेश और उसके निकट के स्थानों में तपस्या कर रहे थे और जिन्हें महापुरुष जी के सुभागमन का समाचार प्राप्त हुआ था वे सभी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद लाभ के लिए सेवाश्रम आ गए अन्यन्या संप्रदायों के भी कुछ सन्यासी महापुरुष जी के भेंट तथा धर्म चर्चा के लिए आए महाराज को मैंने वाराणसी में एक ढंग से और कनखल में दूसरे ढंग से रहते देखा है वाराणसी शिव क्षेत्र है और कणखल में हिमालय के पादेश से पूत सलीला गंगा प्रवाहित है मानो शिव यहाँ अपनी महिमा में विराजमान है यहाँ महापुरुष जी स्वाभाविक रूप से गंभीर ध्यान और अंतर्मुखी भाव में रहने लगे किंतु जब वशिष्ठ ठाकुर रामकृष्ण देव के संबंध में कुछ बोलने लगते तो उस समय उनमें दूसरा ही भाव दिखाई पड़ता मानो वह एक दूसरे ही प्रकार के व्यक्ति हैं वह भगवान श्री रामकृष्ण के आविर्भाव की बात बहुत ही गंभीर अनुराग से कहते थे एक दिन प्रातःकाल नौ बजे महापुरुष जी पूर्व की ओर मुख की एक कुर्सी पर बैठे थे जीवन महाराज और मैं उनके पास खड़े थे श्री रामकृष्ण देव का प्रसंग उठते ही महापुरुष जी भाव में विहोर होकर कहने लगे श्री ठाकुर ने एक दिन अपने कुछ अंतरंग शिष्यों और भक्तों से कहा था राम अर्थात रामचंद्र दत्त इसे अवतार कहकर प्रचार कर रहा है यह कौन सी बड़ी बात है यह तो केवल संध्या ही है सामने सारी रात पड़ी है रात भर अनेक नाटकों का अभिनय होगा इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है कि श्री श्री ठाकुर अब की बार छद्म वेश में आए हैं कुछ थोड़े लोगों के सामने उन्होंने अपना ईश्वरीय स्वरूप प्रकट किया है समय आने पर अनेक मनुष्य उनके ईश्वरत्व के संबंध में जान सकेंगे और तभी उनका जीवन कृतार्थ हो जाएगा श्री श्री ठाकुर केवल बंग के लिए या भारत के लिए नहीं आए थे बल्कि समस्त जगत के कल्याण के लिए आए थे इन्होंने दिनों ऐसे अनेक लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं और जितने ही दिन मास वर्ष चले जा रहे हैं श्री श्री ठाकुर की महिमा संसार के लोग जान रहे हैं श्री श्री ठाकुर जीवों के उद्धार के लिए आविर्भूत हुए थे समय आ रहा है जब पृथ्वी भर के लोग इनसे शाश्वत आनंद तथा श्रेय लाभ कर सकेंगे जीवन महाराज और मैं उनकी उद्दीपनामयी वाणी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सुन रहे थे इस वाणी का उच्चारण उन्होंने उन्नीस ईस्वी के फरवरी मास में किया था और आज उन्नीस सौ है 44 वर्ष से अधिक समय बीत गया और इस दीर्घ काल में पृथ्वी पर मैंने अनेक आश्चर्यजनक परिवर्तन देखे हैं युद्ध विग्रह और द्वंद्द के भीतर भी हम शांति मिलन और प्रेम की वाणी सुन रहे हैं क्या संसार के लोग अवतार वरिष्ठ और ऋषियों की शांति आनंद और आशा की वार्ता का श्रवण और पालन नहीं करेंगे पृथ्वी के विभिन्न देश के नर नारियों के हृदय में श्री रामकृष्ण की वाणी ध्वनित हो रही है श्री रामकृष्ण की अपूर्व आकर्षण शक्ति का प्रभाव चारों ओर दिखाई पड़ रहा है से सेवाश्रम में कुछ भक्त महापुरुष जी का दर्शन करने आते थे एक भक्त कंखल में ही तपस्या कर रहे थे वह भक्त बंगाल के एक हाई स्कूल में प्रमुख पंडित थे एक दिन उन्होंने महापुरुष जी से सन्यास दीक्षा की प्रार्थना की महापुरुष जी उन पर कृपा करने में राजी हुए जीवन महाराज भी सन्यास दीक्षा के प्रार्थी हुए इन दोनों की सन्यास दीक्षा का दिन निश्चित हुआ महापुरुष जी की कृपा और आज्ञा से मैंने आचार्य का काम किया और महापुरुष जी ने स्वयं विधिपूर्वक उन्हें संन्यास दीक्षा दी जीवन महाराज का नाम हुआ स्वामी निष्कलानंद और पंडित जी का नाम हुआ स्वामी सर्वेश्वरानंद एक दिन स्वामी कल्याणानंद जी महापुरुष महाराज को गंगा पूजा के लिए ब्रह्मकुंड ले गए कणखल में एक सप्ताह रहने के अन्तर महापुरुष जी काशी लौट आए उन्नीस सौ पच्चीस ईस्वी को मैं छोड़कर तपस्या के लिए ऋषि के और स्वर्गाश्रम जाकर रहने लगा किंतु स्वास्थ्य अच्छा न रहने से मैं काशी लौट आया और वहां मधुकरी वृत्ति का अवलंबन कर 1926 सौ के प्रथम भाग तक शास्त्राध्ययन और ध्यान धारणा करता रहा रामकृष्ण मठ और मिशन का प्रथम सम्मेलन कन्वेंशन बेलूर मठ में 1926 सौ में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक हुआ इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण सम्मेलन में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था मैं काशी से एक ही ट्रेन में सवार होकर स्वामी विरजानंद जी स्वामी निर्भयनंद जी चंद्र महाराज तथा अन्य साधुओं के साथ बेलूर मठ आया पूज्य पाठ महापुरुष जी ने सभापति का आसन अलंकृत करते हुए सम्मेलन का उद्घाटन किया श्री रामकृष्ण पार्षद स्वामी शारदानंद जी स्वामी अखंडानंद जी और स्वामी सुबोधानंद जी शुद्धानंद जी विरजानंद जी आदि अन्यन्न्य प्रवीण संन्यासी वृंद भी उस सम्मेलन में सम्मिलित हुए अनेक गृहस्थ भक्त भी उस सम्मेलन में उपस्थित थे सम्मेलन समाप्त होने पर मैं अपने माता पिता से भेंट करने कलकत्ते चला गया काशी लौट जाने के लिए मैं तैयार हो गया था ठीक इसी समय प्रभाष महाराज अर्थात स्वामी देवेशानंद जी ने मेरे पूर्वाश्रम के मकान में आकर मुझसे कहा महापुरुष महाराज ने तुम्हें मठ में बुला लाने के लिए मुझे भेजा है तुम्हें मद्रास मठ में जाना होगा मैं काशी न लौटकर मठ चला आया श्री श्री मातृ देवी के मंदिर के दक्षिण और स्वामी यतीश्वरानंद जी और स्वामी अमृतेश्वरानंद जी को देखकर मैंने प्रणाम किया स्वामी अमृतेश्वरानंद जी ने मुझसे महापुरुष महाराज से, से भेंट करने के लिए कहा मैं उसी समय महापुरुष जी के कमरे में गया और उन्हें साष्टान प्रणाम किया महापुरुष जी ने मुझसे कहा मैंने तुम्हें मद्रास जाने के लिए कहा है वहाँ जाने से तुम्हारा विशेष कल्याण होगा तुम्हारा अंतर खुल जाएगा तुम्हारा अंतर खुल जाएगा उसमें बाद उसके बाद उन्होंने मुझे सावधान करते हुए कहा यदि तुम मद्रास न जाकर काशी लौट जाओ तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे अतः महापुरुष जी का दिव्य आदेश मान लेने के अतिरिक्त मेरा कोई अपना मतामत नहीं रह गया इक्कीस अप्रैल मंगलवार 1926 ईस्वी को स्वामी घनानंद ब्रह्मचारी मुथु अर्थात स्वामी रुद्रानंद और मैं भुवनेश्वर तथा पुरी होते हुए मद्रास पहुँचे पंद्रह दिन के बाद 1926 ईस्वी के मई मास में पूज्यपाद महापुरुष जी महाराज स्वामी सर्वानंद जी स्वामी यतीश्वरानंद जी तथा और भी कुछ साधकों के साथ मद्रास पहुँचे महापुरुष जी ने रास्ते में चार दिन विजगापट्टम अर्थात वाल्टेयर में विश्राम लिया था मद्रास मठ के साधु ब्रह्मचारी और स्थानीय भक्त तथा शिष्यगण महापुरुष जी का पवित्र संग पाकर अत्यंत आनंदित हुए हम लोग सभी उनके श्री चरणों के समीप बैठकर कर भगवत कथा तथा श्री श्री ठाकुर स्वामी जी और माँ के प्रसंग की बातें सुनते थे एक दिन मुथु महाराज अर्थात स्वामी रुद्रानंद जी ने महापुरुष जी से पूछा महाराज हमने पुस्तक में पढ़ा है कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी अभेदानंद और आप बुद्ध गया जाकर बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे ध्यान करते करते स्वामी विवेकानंद जी एकाएक आपको हाथों से जकड़ चिल्ला उठे महापुरुष महापुरुष क्या यह सत्य है कि उसी दिन से आपका नाम महापुरुष हो गया उत्तर में महापुरुष जी ने कहा गुरु महाराज अर्थात श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण ने मुझे एक मंत्र दिया था उस मंत्र के जप करने से मुझे सिद्धि लाभ हुआ जब मेरे कुछ गुरु भाई मेरी इस सिद्धि लाभ की चर्चा कर रहे थे तो स्वामी जी अर्थात विवेकानंद जी बोल उठे क्या तुम लोग जानते नहीं हो कि तारक दादा एक महापुरुष हैं उनके लिए कुछ भी असाधारण नहीं है मद्रास मठ में कुछ साधुओं को महापुरुष महाराज ने सन्यास दिया संन्यास दीक्षा दी थी वहां कुछ दिन रहने के बाद वह उटक मंड रवाना हो गए उनके साथ स्वामी सर्वानंद और यतीश्वरानंद जी आदि थे उटक मंड के शीतल और मनोरम जलवायु में महापुरुष जी का शरीर स्वस्थ हुआ और इस कारण वहाँ वह कई सप्ताह तक रहे वहाँ उन्होंने एक नए आश्रम की स्थापना की और शिवराम महाराज अर्थात स्वामी अविनाशानंद और चिन्नू महाराज अर्थात स्वामी चिद्भावानंद जी को सन्यास दीक्षा दी बाद में महापुरुष जी बेंगलोर होकर मद्रास लौट आए और वहाँ के मठ में और भी कुछ दिन रहे इसके अनंतर वह बम्बई चले गए उनके साथ स्वामी यतीश्वरानंद जी और कुछ साधु थे महापुरुष जी के मद्रास से चले जाने पर मद्रास मठ के साधु और ब्रह्मचारीगण बहुत ही विषन्न हो गए मद्रास मठ के रसोइयों को महापुरुष जी से मंत्र दीक्षा मिली थी महापुरुष जी के चले जाने पर वह रसोइया बहुत ही विचलित हो गया बाद में उसने गुरुदेव के पास एक पत्र भेजा उसके उत्तर में महापुरुष जी ने मधुपुर अर्थात सेठविला से तारीख चार दस सत्ताईस को लिखा था तुम्हारे पत्र से तुम अच्छे हो जानकर मैं प्रसन्न हुआ तुम मठ में रहकर श्री श्री ठाकुर और साधुओं की सेवा कर रहे हो जानकर मुझे आनंद मिला उससे तुम्हें धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी प्राप्त होंगे जिसकी जैसी अवस्था है श्री श्री ठाकुर उससे वैसा ही काम और अपनी सेवा कराकर मुक्त कर देते हैं तुम उन पर विश्वास रखकर उनकी सेवा करते चलो कोई चिंता मत करो वह तुम्हारा कल्याण अवश्य ही करेंगे मेरा हार्दिक स्नेहा आशीर्वाद तथा शुभेच्छा आदि जानना एक रसोईया शिष्य को लिखा महापुरुष जी का वह उपदेश सुंदर पत्र सभी श्री रामकृष्ण भक्तों के हृदय में आशा और सांत्वना का संचार करेगा मद्रास मठ में रहकर मैं अपने लिए निर्दिष्ट काम का जप ध्यान तथा शास्त्र अध्ययन आदि यथाशक्ति करता जा रहा था किंतु बीच बीच में मेरे मन में धर्म संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती थीं मैं उनका ठीक ठीक समाधान नहीं कर सकता था